धर्मस्य रामकृष्णाय <coughs> ते नमः पकाय धर्म सेधर्मस्वे अवतायक नम जननी शीं रामक जगद्गु पादप्द तो प्रणमा मुहोर्मुह नम श्रीयतिराजा विवेकानंदसूर सच्चिसुखस्व स्वामिनेतापहरिणे उपस्थित सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद उपस्थित भक्तगण आज बहुत आनंद की दिन है हम लोग बीच में पूज्य स्वामी तेज जी बता बहुत दिन से मेरा यही कल्पना था महाराज के लिए आऊ एक बार यहां इट्स नॉट सो मच फॉर द लेक्चर हम सबको जानते हैं महाराज बहुत ही अच्छे प्रवचन देते हैं भाषण देते हैं उसकी भी अधिक मेरा स्वच्छता महाराज की तेरा सज्जन ए आश्रम में आए आश्रम की शोभा आश्रम की भक्ति के परिवेश परिसर वातावरण फिर भी अच्छा मजबूत बनेगा यही कारण से महाराज के मैं बहुत दिन से बोल रहा था जब महाराज पिछले साल विश्व पिछ शांति वो सम्मेलन में आए थे उसे में उनके महाराज के अनुरोध किया था महाराज आप एक दिन आइए आके यहां थोड़ा प्रवचन कीजिए और हम लोग के साथ आप प्रसाद ग्रहण कीजिए महाराज इतनी व्यस्तता के बीच में स्वीकार किया बहुत ही हम लोग आभारी हैं महाराज के प्रति महाराज आज विशेष तो रामायण के बारे में थोड़ा बताएंगे महाराज टॉक्स ऑन एनी सब्जेक्ट प्रॉब्ली उपनिषद गीता जो अब बताई हैं कर्मयोग भी अभी चल रहा है दिल्ली में भी लेकिन किसी तरह में नहीं बोला महाराज रामायण के बारे में कुछ बोले महाराज स्वीकार कर लिया हम सब लोग को बहुत ही आनंद होगा आप सब ध्यान से सुनिए सबसे अधिक एक सज्जन साधु बहुत ही एक पवित्र आत्मा उनके सान्निध्य हम लोग उपलब्ध करके हम लोग अपना आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा आगे चले यही भगवान के चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ नमस्कार आप ये बताइए मैं कौन सी भाषा में बोलू आप कौन सी भाषा पसंद करते हैं हिंदी में ओम श्री, ओम श्री गणेशा श्री सरस्वत नम ओं श्री गुरुभ्यो नम ओं समस्तन कल्याणे निरतम करुणाममय नमा चिन्मयम देव सद्गु ब्रह्म ओम दक्षिणे लक्ष्मणों से वातु जनकात्मज पुथो मारुति तम वंदे रघुनंदनम हरि पहले हम दो मिनट भगवान का नाम स्मरण करेंगे श्रीराम जय राम जय जय राम, जै जै राम।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 जय जय राम जय जय रामे। राम रामवर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान गुरुनाथ महाराज की जय सबसे पहले मैं हमारे प्रिय स्वामी शांतनास महान जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही प्यार और आदर से मुझे यहां पे आमंत्रित किया और आप सब के साथ सत्संग करने का एक अवसर दिया रामायण एक ऐसा विषय है कि वो सागर है इतना विशाल समुद्र है कि उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई नापी नहीं जा सकती तुलसीदास जी ने कहा रघुवीर चरित अपार वारिधी पार कवि कौने लयो भगवान रामचंद्र जी का जो जीवन है चरित्र है वो ऐसा सागर है ऐसा समुद्र है उसका पार कौन कवि पार कर सकते हैं दुनिया के सारे कवि मिलकर और हमेशा के लिए गान करते रहें, तब भी वो पूरा नहीं हो सकता गोस्वामी जी और एक जगह लिखते हैं कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार भगवान राम की स्वयं अनंत स्वरूप है अनंत गुण उनके गुण अनंत हैं और उनके कथा का विस्तार अनंत है लेकिन फिर भी हम उनका गुणगान क्यों करते हैं इसलिए नहीं करते हैं ये दावा करके कि हम उनका पूरा गुणगान करेंगे लेकिन उन्होंने एक देख बड़ी सुंदर बात कही कि निज गिरा पावन करण कारण राम जसु तुलसी कयो रघुवीर चरित अपार वारी पार कवि लयो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अपने मन को पवित्र करने के लिए हम भगवान राम जी का सुंदर यश गाते हैं इसलिए नहीं कि हम उनका पूरा गुणगान कर लेंगे वो तो कोई नहीं कर सकता अच्छा अब हम थोड़ा गुणगान करते हैं देखिए जब हम कहते हैं कि रामायण तो उसमें एक सबसे महत्व के जो पात्र है वह है भगवान श्री राम एक है श्री राम फिर एक है उनका जीवन रामायण में आएगी दूसरी बात उनका जीवन एक तीसरी बात आती है उनके साथ रहने वाले अनेक दूसरे पात्र व्यक्ति कोई तो सीधे उनके नाते रिश्ते वाले थे कोई उनके मित्र सखा बने तो उनके साथ रहने वाले लोग तो एक है रामचंद्र जी एक है उनका जीवन और उनके साथी यह रामायण में सिर्फ साथी के काम नहीं चलेगा उनके विरोधी भी थे विरोधी भी रहे लेकिन भगवान रामचंद्र जी की बात एक ऐसी है कि जिन्होंने उनका विरोध किया भगवान ने उनका भी कल्याण किया भरत जी ने कहा कि अरिहुक का कीन की न न भगवान रामचंद्र जी का कैसा स्वभाव है कि अपने शत्रु का भी उन्होंने कभी अहित नहीं किया तो जिन्होंने विरोध किया शत्रुता की दुश्मनी की उनका भी कल्याण किया ऐसे रामचंद्र जी हैं तो उनके साथ रहने वाले व्यक्ति हैं तो अब इनमें क्या क्या बातें देखने की है जहां तक भगवान रामचंद्र जी स्वयं हैं वो कौन है पहली बात रामचंद्र जी कौन है तो उसका उत्तर रामचंद्र रामचंद्र जी के जीवन इसमें आता है तुलसीदास जी लिखते हैं कि उनके नामकरण जो हुआ तब बताया गया कि राम जी कौन है जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासीख धाम राम असनामा अखिल लोक गायक विश्रामा उन्होंने कहा ये कौन है रामचंद्र जी स्वयं कौन है जो आनंद सिंधु सुख जो आनंद सागर है वह आनंद सागर जिसकी छोटी सी बूंद से तीनों लोक के प्राणी सुखी हो जाते हैं वह ऐसे सुख स्वरूप जो हैं, वो तो आनंद ब्रह्म ही है वो हैं भगवान रामचंद्र जी लॉर्ड श्री राम इज दैट ओशन ऑफ ब्लिस डिपेंडिंग अपॉन ए स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ विच ऑल बींग्स ऑफ थ्री वर्ल्ड बिकम हैप्पी बताइए कैसे होंगे वो आनंदो ब्रह्मे दिव्यजानाथ आनंद ब्रह्म है और साक्षात ब्रह्म है भगवान रामचंद्र जी अच्छा ये एक बात हुई यही भगवान जो ब्रह्म है अपनी आदिशक्ति माया जो है जो सीता जी के रूप में प्रकट हुई उनके साथ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर बन जाते हैं ये जो ब्रह्म है वही ईश्वर बनते हैं और यही ईश्वर जो हैं, वो समय समय पर अवतार लेते हैं धर्म संस्थापनाथाया संभवी युगे युगे तो रामचंद्र जी का परिचय क्या हुआ जो साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म माया शक्ति के साथ जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान ईश्वर हैं, और वही ईश्वर श्री राम रूप में प्रकट हुए दशरथ और कौशल्याजी के पुत्र के रूप में तो ये तो हुए रामचंद्र जी ये श्री राम अच्छा अब उनका जीवन क्या है बोले तो जीवन क्या है तो उनका पूरा जीवन धर्म की व्याख्या है किसी को समझ ना हो धर्म किसे कहते हैं तो कहेंगे आप भगवान रामचंद्र का जीवन देखो उनके बारे में तो ऐसे कहा कि रामो विग्रहवान धर्मा है रामचंद्र जी धर्म की साक्षात मूर्ति हैं तो रामचंद्र जी स्वयं क्या हैं? तो बोले ब्रह्म हैं। और उनका जीवन क्या है तो बोले धर्म है हम हमेशा कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी देखिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं तो ऐसा अर्थ मत लगा लेना कि एक कोई मर्यादा थी उसका सिर्फ उन्होंने पालन किया ऐसी बात नहीं है लेकिन धर्म की मर्यादा को और ऊंचा ऊंचा उठाया उन्होंने इसको इस धर्म इसे मर्यादा पुरुषोत्तम देखो एक कोई हमारे सामने पहले एक आदर्श है और वहीं तक यदि हम सीमित रहते पालन करते वो भी बहुत बड़ी बात है लेकिन धर्म का जो आदर्श है उसे और ऊंचा उठाना यह महापुरुषों की बात होती है विशेषता होती है इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम का जैसे हमने कठोपनिषद में देखते हैं ना वो नचिकेता बालक है पिता इससे पूछा आप सब चीज बांट रहे हो आप मुझे किसे दे रहे हो पहली बार पूछा दो बार पूछा तीसरी बार पूछा मैं तुमको तो मृत्यु को देता हूं देखो उन्होंने गुस्से में कहो या ये पीछे पड़ा है तो सब जा मृत्यु ये तो आम दादा देखो उन्होंने कहा पिताजी ने चाहे जैसे भाव से कहा हो लेकिन मुझे यदि मृत्यु को दिया है तो मुझे मृत्यु यमराज के पास जाना होगा देखो एक होता है व्रत और एक होता है महाव्रत सामान्य व्रत क्या होते हैं जो सामान्य परिस्थिति में हम उनका पालन करते हैं वो तो व्रत हो गया लेकिन जहां पर ऐसी कठिन अवस्था में उसका पालन किया जाता है तो उसे महाव्रत कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में ऐसा कहा गया ना कि स्वप्न में उन्होंने विश्वामित्र ऋषि को राज्य का दान कर दिया था और दूसरे दिन साक्षात विश्वामित्र जी आ गए और उन्होंने उनको दान कर दिया ये महाव्रत ये बहुत बड़ी बात होती है हम लोग आजकल के लोग कुछ भी बोलते हैं लिखा पढ़ी भी की होगी तो भी उसका भी पालन करते नहीं है उसकी भी फोर्जिंग होती है नकली होती विटनेस बदल देते पता नहीं क्या क्या कर देते हैं नहीं पता है इसलिए हमारे हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं रहा है रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए प्रवचन जायी यह वचन पूर्ति की बात वहां पर और लेकिन यहां तो उस आदर्श को इतना ऊंचा उठा लिया यह भगवान रामचंद्र जी की विशेषता है कि केवल जो नियत धर्म है उसका ही पालन नहीं किया तो उसकी मर्यादा को ऊंचा उठाया तो उनका पूरा जीवन इसलिए धर्म है और भगवान कहते हैं कि यह धर्म एक ऐसी चीज है उसके लिए मुझे और कुछ भी त्याग करना पड़े तो मैं कर दूंगा लेकिन धर्म को नहीं छोड़ूंगा वहां पे। स्नेहम दयाम च सौख्यम यदि वहां जान की अपी आराधना ये लोक से मुंज तो व्यथा यदि मैं राजा हूं तो लोक आराधना करने के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े तो मैं कर दूंगा लेकिन मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा इसलिए रामचंद्र जी जो हैं वो स्वयं तो भगवान हैं और उनका जीवन जो है इट्स अ कॉमेंट्री ऑन धर्म राइशियसनेस धर्म है अच्छा अब जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उसका असर क्या होना चाहिए जरा बताओ यदि कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है तो हम सोचते हैं कि ये मेडिकल कोर्स करने के बाद क्या बन के निकलेगा हाँ? डॉक्टर बन के निकलेगा और वो पेशेंट बन के निकले तो जब देखो तो पेशेंट बन के निकले स्वयं ही पेशेंट हो हमेशा ओके तो डॉक्टर मेडिसिन क्या प्रैक्टिस करेगा फिर डॉक्टर भी कभी बीमार पड़ सकता है लेकिन वो हमेशा बीमारी रहे तो, तो वो क्या करेगा कोई लॉ स्कूल में जाएगा तो हम कहेंगे लॉयर बन के निकलेगा और रामायण पढ़ के उसके बाद रावण बन गए रामायण पढ़ने के बाद तो फिर वो देखिये कोर्स का तो कोई फायदा नहीं हुआ कोर्स इन रामायण एंड बीकेम रावण आजकल ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके आदर्श रावण ही बन गए हुए हैं क्या फायदा हुआ एक बात है हम रामायण पढ़ने के बाद भगवान रामचंद्र जी के जैसे होना तो जरा कठिन ही बात है हा? कि उनका व्रत और उनका आदर्श इतना ऊंचा है आ, कभी लगता है हम तो उनके आसपास भी पटक नहीं सकते बिल्कुल लेकिन उनका आदर्श हमारे लिए ही है कि हम धर्म का पालन करें अब रामचंद्र के जैसे पहना हम ईश्वर तो नहीं हो सकते रावण अपने आप को ईश्वर समझता था रामचंद्र जी की बराबरी और उनके साथ टक्कर तो तो धूल तो में मिल जाएगा उनके जैसा बिल्कुल धर्म प्रधान जीवन जीना आसान काम नहीं है हमें जरूर उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए लेकिन आसान नहीं है तो फिर हमें क्या करना चाहिए मालूम है उनके साथ में रहने वाले लोग कैसे थे वैसे बन जाना चाहिए आ, वो क्या थे वो बन सकते हैं हम स्वयं ईश्वर नहीं बन सकते और हम उनके जैसे धर्म का पालन भी शायद नहीं कर सकते करने का प्रयत्न तो जरूर करेंगे लेकिन उतना कठिन करना जरा कठिन काम है लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं रामस्य दासोसमें हम हम भगवान के सेवक बन सकते हैं हम उनके भक्त बन सकते हैं और भगवान के सारे भक्तों और सेवकों में भी अलग अलग प्रकार के लोग थे उनके जैसा उतना ही कठिन व्रत करने वाले कोई निकले तो भरत जी उनके जैसा मिलना बड़ा कठिन देखो एक है भरत जी एक है लक्ष्मण जी एक है हनुमान जी इनकी सबकी विशेषता है इनमें कौन बड़ा है छोटा ऐसा हम कहेंगे तो हमको पाप लगेगा लेकिन विशेषता है, विशेषता यह है कि लक्ष्मण जी ऐसे हैं कि वो राम जी के बिना नहीं रह सकते राम जी उनके बिना नहीं रह सकते वो कहेंगे कि मैं भगवान की सेवा करूंगा और केवल उनके पास में रहकर सेवा करूंगा मुझे दूर कहीं भेजोगे तो नथिंग टू में ही नहीं मानने वाला तो भगवान के सेवक है लेकिन ऐसे है कि वो सिर्फ भगवान की सेवा उनके पास में ही रेफर कर सकते हैं। रामचंद्र जी को जब जंगल में जाना था ना वन में जाना था तो उन्हें लक्ष्मण से कहा कि भाई यहाँ कोई नहीं है अभी तुम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन देख लेना जरा आये यहाँ पे बोली एडमिनिस्ट्रेशन मेरा काम नहीं है मैं मैं तो बालक हूँ और मैं तो सेवक हूँ ये, ये सारा प्रशासन का काम मेरे ऊपर मत डाल देना मैं तो आपकी सेवा करता हूँ वो भी आपके पास में रहेगी अब हनुमान जी को देखोगे तो हनुमान जी कैसे हैं और सेवक है पास में हो कि दूर में हो कहीं भी हो जो भी काम बताने के वो सब करने को तैयार है बट वो भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते है ना प्रशासनिक काम वहां पर उन्होंने भी नहीं किया तो ये सेवा का काम किया लेकिन सेवा कैसी वो पास में भी हो सकता है दूर भी हो सकता है जो जैसा अवसर हो वैसा वहां पर करने के लिए वहां पे तैयार है और भरत जी की कैसी सेवाए ऐसा मत सोचो कि भरत जी को ये शासन वगैरह करने में बड़ी रुचि थी वो बिल्कुल नहीं उनका तो स्वभाव था कि बड़े संकोची स्वभाव के थे वो तो। मैं हमेशा भगवान के साथ में रू ऐसा उनका भी मन करता था लेकिन उनके हृदय में ये विवेक भक्ति धर्म ये सबका संगम बड़ा ही अनूठा था और उन्होंने कहा कि अच्छा अब मुझे अयोध्या में रेके और 14 वर्ष तक यदि इसको संभालना है तो मैं उसको संभालूंगा इवन दो ही नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन उन्होंने उसको देखा और उस सब प्रकार से वहां पर भगवान की सेवा करते रहे तो ये सारे सेवक ही है न सीता जी का नाम मैं अलग से नहीं लेता क्योंकि वो तो राम जी से अभिन्न है कही अत तो भिन्न न भिन्न सीताजी और राम जी का संबंध बड़ा सुंदर बताया गिरा अर्थ जलवीचि बीच सम कही तो भिन्न न भिन्न बंदो सीता रामपद जिन ही परम प्रिय खिन्न देखो रामचंद्र जी और सीता जी का संबंध कैसे बताया बोले गिरा अर्थ जलवीची समझे शब्द और उसका अर्थ वर्ड एंड इट्स मीनिंग उसका संबंध कैसा होता है कही है तो भिन्न न भिन्न कहो तो अलग अलग हैं वैसे अलग नहीं है क्योंकि देखो तो शब्द और उसका जो अर्थ है ये शब्द कोई है और उसका कोई अर्थ ही नहीं तो शब्द का ही कोई अर्थ नहीं साउंड मीनिंग लेस लेकिन कुछ अर्थ बताना हो तो शब्द का प्रयोग करना पड़ता है यानी तो ये शब्द और उसका अर्थ इनका संबंध बड़ा विचित्र है कहने को ऐसा लगता है जैसे मानो अलग अलग हो लेकिन वो तो है कि ही है और फिर कहा जल बीची पानी और उसमें आने वाली लहर तरंग कही है तो भिन्न भिन्न ऐसा लगता है ये पानी है और ये लहर है लेकिन पानी और लहर जब बोलते हैं तो पानी और बाल्टी ऐसे दो शब्द तो नहीं हुआ ना जब हम कहेंगे पानी और बाल्टी तो बाल्टी एक अलग चीज है पानी अलग है लेकिन पानी और लहर बोलते हैं तो लहर को पानी से अलग नहीं दिखाया जा सकता और यदि पानी ही लहर के रूप में दिखाई दे रहा हो तो पानी को भी लहर से अलग नहीं दिखा सकते अब देखो इस उदाहरण में भी एक बड़ा मजार बात है गिरा अर्थ इसमें गिरा माने वाणी वो स्त्रीलिंग है और अर्थ पुल्लिंग शब्द हो गया और जल विचित जल में पुल्लिंग है मैस्क और तरंग जो है वो स्त्रीलिंग है माने पहले गिरा में सीता जी बताया और अर्थ क्या है बोले राम जी और जल में जल है वो रामचंद्र जी और तरंग क्या है तो बोले सीता जी क्या बढ़िया दृष्टान्त वहां है गोस्वामी तुलसी राय जी ने कहा तो इसलिए मैं उनको तो अलग तो करता ही नहीं हूं इसी का श्री राम वो एक हो गए और एक है उनका जीवन तो उनका जीवन क्या है तो बोले पूरा धर्ममय जीवन है और उनके सब साथी लोग क्या हैं तो बोले साथी लोग उनके सब के सब भक्त बन गए ना हाँ, कोई भगवान नहीं बनना चाहता वहां पे हाँ, और कोई ये भी दावा नहीं करता कि मेरा जीवन सबसे वा, धर्म वाला ही है लेकिन बोले हम भगवान के सेवक है अब इन भगवान के सेवकों में यदि आप देखोगे कि भरत जी की सेवा लक्ष्मी जी की सेवा शत्रुघ्न जी की हनुमान जी की इनकी सेवा बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जे की है लेकिन यदि आप विभीषण जी को देखेंगे या सुग्रीव जी को देखेंगे तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा दोष भी है आ, गोस्वामी जी ने उनको भी छोड़ा नहीं है लिख दिया है दोष है लेकिन भगवान ने उनको कभी छोड़ा नहीं क्यों, वो कहते हैं कि भगवान के भक्त हैं भगवान थोड़े अपने भक्तों को कभी छोड़ते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा भगवान के सेवक बनने में बड़ा फायदा है थोड़ी तो गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं वहां पर है ना रहती न प्रभु चित चू किए की कि करत तो सुरत आ रही है कि हमसे कोई गलती हो जाए तो भगवान उसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं लेकिन हमने उनको एक बार याद किया तो वो सौ बार याद करते रहते हैं तो सेवक बनना सबसे सेफ है सेफ सबसे सुरक्षित रामायण से क्या सीखना चाहिए कि मैं तो भगवान का सेवक हूं मैं तो उनका दास हूं हाँ ये इतनी बार कोई सीख लेना तो समझ लेना बस रामायण दो तो एक है राम एक है उनका जीवन जो है धर्म और एक है उनके सभी भक्त है उन्होंने भगवान से बहुत प्यार किया राम ही केवल प्रेम प्यारा उनको तो प्यार सिर्फ अच्छा लगता रहता है रामायण की में कोई एक बात बड़ी सुंदर कथा लगती है बड़ी बड़ी कथाएं सभी सुंदर हैं लेकिन सबसे रोचक कथा जो लगती है वो ये है कि जब रावण वो और अब भगवान को अयोध्या लौटना था पहले तो उन्होंने विभीषण जी का राज्यभिषेक कर दिया फिर विभीषण ने पूछा कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ तो भगवान ने एक बात कही एक तो ये कि बोले वो मेरा दिल अब पूरा भारत में लगा हुआ है और अब एक दिन सिर्फ बाकी बचा हुआ है उस एक दिन में मुझे अयोध्या पहुंचना है तो एक तो तुम्हारे विमान मेरे को देना पड़ेगा पुष्प विमान से जा सकते हैं पैदल तो जा ही नहीं सकते इतने जल्दी एक बात दूसरा वाले एक काम और करो बोले क्या बोले अपने विमान में तुम अच्छे अच्छे सारे कपड़े बहुमूल्य और आभूषण ये सब उसमें रख दो और बोले उस विमान को ऊपर ले जाओ और ऊपर से फिर नीचे डालो सारे कपड़े सारे आभूषण सब नीचे डालो को समझ में नहीं आये की ये क्यों करने को कह रहे हैं तो चो ऊपर ले गए और ऊपर डाल रहे ये सारे वानर वानर उस सबको देख रहे हैं हा? बड़े कुतूहल से कि क्या आ रहा है क्या आ रहा है और भगवान हंसकर कहते हैं ये सब तुम्हारे लिए है तुम ले लो इसको तुमको जिसको जो लेना है ले लो अब सारे वानर कोई ये कपड़ा रह रहा है कोई आवश है उनको पता ही नहीं कि कौन सा कपड़ा कहाँ पहनना चाहिए हाँ? जैसे अगर कोई विदेशी महिला आती है तो उसको साड़ी पहनने को तो तो इतना लंबा सा यह, क्या करेंगे क्या कहा से शुरुआत करेंगे विदेश <laughs> मुझे याद आता है मैं एक बार फ्रांस में था कैंप में और हमारे कपड़े धोने के लिए दिए लॉन्ड्री में अब वो लॉन्ड्री मैन पूछ रहा था कि ये एक इतना कपड़ा इसको पहनते कैसे हैं? ये हमारी धोती होती है कि नहीं ऐसे ऐसी कैसे पहनते हैं इसको समझ में नहीं आता है ना और इतनी साड़ियां भी जो इतनी इतनी, इतनी तो पता नहीं कहाँ पहने तो क्या हुआ मालूम है सारे वाहन चाहे जैसे कपड़े चाहे जैसे वहां पे पहन रहे थे चाहे जो आभूषण चाहे और भगवान के सामने आकर पूछते थे, थे मैं कैसा दिखता हूँ भगवान ने कहता तुम तो बिल्कुल मिस्टर यूनिवर्स दिख रहे हो हाँ? और वहाँ पे सबके फोटोग्राफ लेते रहे तो सब, में सब कुछ देखो भगवान कहते इन्होंने मेरी इतनी सेवा की इतनी सेवा की हाँ? अपने वानरों को भूलते नहीं आपको क्या बताएं इन वानरों को तो भगवान कृष्णा अवतार में भी खिलाते रहते थे सारा मक्खन मक्खन उनको खिलाते रहते मालूम है? ऐसा भगवान का स्वभाव है तो उनके सेवक बन जाना कितना अच्छा है बंदर भी होंगे तो बढ़िया बात है, है। हम कोई कम थोड़ी है बंदर से मतलब हम दोस्तों शाखा के क्या बढ़ा रहे सब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाते रहते हैं लेकिन भगवान ने उनको भी अपने जैसा बना लिया उनको भी दिव्यता प्रगा, प्रदा, प्रदान कर दी ऐसे तो हमारे भगवान राम ही हैं और ऐसे भगवान के हम भक्त बन जाए और यदि भक्त बनना है तो हमारे हृदय में भक्ति आनी चाहिए तो उसके लिए वो भक्ति कैसे आएगी तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा हुआ है वर शु रघुपति भगती तुलसी साली सुदास राम नाम वर बरन युग सावन भादो मर शारि तो रघुपति भगती वर्षार तागुपति भगती तुलसी सालि सुदास राम नाम बर वरण जुग सावन भा गो मर्षार ऋतु रामचंद्र जी की भक्ति वो क्या है बोले वर्षा ऋतु देखिए हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में बारह महीने में जो चार महीने वर्षा ऋतु के होते हैं इसमें बारिश होती है वो वर्षा यदि वहां नहीं होती तो सारा सूखा पड़ जाता है जानते हैं ना हम सब लोग ड्राउट हो गया सूखा पड़ गया इसका अर्थ है ये हुआ है रामचंद्र जी की जो भक्ति है वर्षा ऋतु तो माने हमारा जीवन जो है राम भक्ति के बिना सूखा है सूखा ही पड़ी है हमारे अभी क्या हुआ है मालूम है एक बात मैंने पढ़ी कि दिस लव ऑफ वेल्थ हैज टेकन अवेरी वेल्थ ऑफ लव फ्रॉम आवर लाइफ ये धन धन के बारे में जो इतना प्यार और ग्रीड़ उसने जो धन के प्रति प्रेम जो है उसने प्रेम का धन जो है वो लूट लिया और है क्या गया है? सर सूखा हो गया रघुपति भक्ति वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास और जब बारिश होती है तो बड़ी सुंदर फसल उत्पन्न हो जाती है तुलसीराजी कहते हैं कि जब राम भक्ति की वार बारिश होती है तो फसल किसकी तो बहुत सारे भक्त पैदा हो जाते हैं जब अपने भारतवर्ष में एक भक्ति युग था आप इतिहास पढ़ेंगे ना भक्ति युग उसमें कितने कितने सारे भक्त हो गए थे एक बाद एक से बढ़कर एक क्या उत्तर प्रदेश में कि क्या महाराष्ट्र में क्या बंगाल में कहा बर्फ देखो कितने भक्त हो गए भगवान रामकृष्ण परमहंस आए तो उनके साथ भी कितने सारे भक्त आ गए थे दर सोचो उनकी लिस्ट देखो जिनके नाम मालूम है वो तो कम बाकी जिनके नाम भी मालूम नहीं ऐसे कितने कितने सारे भक्त हो गए जब भक्ति की वर्षा होती है तो तुलसी साली सुधार अब इन चार महीनों में भी सावन और भादो श्रावण भाद्रपद पद ये दो महीने जो हैं वो और भी विशेष महत्व के होते हैं उस उन महीनों की वर्षा जो है और बढ़िया होती है तो बोले की राम भक्ति होती है राम भक्ति रूपी वर्षा होती है तो बहुत राम भक्त होते हैं और उनमें बोले राम नाम जुगवर्ण सावन भादव मास तो बोले श्रावण और भाद्रपद मास क्या है तो बोले राम ये जो दो नाम है अक्षर है ना है? आकर मधुर मनोहर दो तो राम जो रा है, अक्षर है वो श्रावण महीना है और सावन है और म अक्षर है वो भाद्रपद है तो जैसे सावन भाद्रपद में वर्षा होती इसका अर्थ क्या हुआ मालूम है कि जब हम राम राम राम नाम का स्मरण करेंगे तो वहां पे क्या होगा वो दो महीने जो हैं वर्षा ऋतु तो वहां पर राम भक्ति प्रकट हो जाएगी राम नाम के द्वारा भक्ति प्रकट हो जाएगी और जब भक्ति प्रकट हो जाएगी तो हम भक्त बन जाएंगे तो भक्त बनने का सबसे सरल उपाय है राम नाम स्मरण बोले देखो एक मतंग ऋषि थे और उनकी दासी थी क्या नाम था उनका आप सब लोग जानते हैं वो शबरी थी शबरी और क्या सेवा उन्होंने की तो सेवा करने पे हुआ क्या मतंग ऋषि जब वहां से जा रहे थे उन्होंने उसको राम नाम का उपदेश कर दिया और राम नाम उपदेश दिया और तो बड़ी मजेदार बात आई उन्होंने पूछा कि राम नाम जो है वो किसका है इसका अर्थ क्या होता है तो उन्हें क्या कहा मालूम है इसका जो भी अर्थ है वो चल के तुम्हारे पास आ जाएगा हा ये राम जिसका नाम है वो अपने आप अप तुम्हारे पास आ जाएगा देखो शबरी ऐसी थी उन्होंने ऐसा नहीं पूछा वो कब आएंगे मैं तो उनको देखा नहीं तो उनको मैं कैसे पहचानूंगी उनका कोई फोटो तो देके जाओ ए, कुछ नहीं पता नहीं बट अब गुरु ने के दिया ना और गुरु पर ऐसा विश्वास कि उन्होंने कहा है तो आएंगे और वो रोज तैयारी करके रखती थी हाँ तो पता नहीं कौन से दिन आ जाएंगे रोज तैयार बैठे हुए क्या आज आ जाएंगे आज आ जाएंगे आ जा जाएंगे, आ जा जाएंगे, आ जा जाएंगे। चलो आज का दिन भी चला गया नहीं आए कोई निराश नहीं फिर वहां पर बैठी हूं लेकिन वहां पर आप देखते हैं जैसे मीरा भाई ने एक जगह लिखा आज सुनी मैं हरी आवन की आवाज और एक दिन ऐसा शबरी जी को लगा आज कुछ होने वाला है आज कुछ होने वाला है और रामचंद्र जी सामने आकर खड़े हुए ताही दे राम उदारा सबरी के आश्रम पग सबरी देखी राम रामगृह आए गुरु के वचन समझी जी भाए और जब राम लक्ष्मी जी आकर खड़े हुए एक मिनटों वो सोचते रहिए कैसे आ गए यहाँ पे देखिए वहां पर विशेष बात सारे रामायणकारों ने लिखा है सबरी के आश्रम उनके आश्रम में आए लेकिन वो अपने जब वो आश्रम नहीं कहती हैं वो कहती सबरी देखिए राम गृह आए वो कहते मेरे तो घर में आए उन्होंने ऐसा नहीं कि मेरा आश्रम हो गया ऐसा नहीं सोना सोचा लेकिन दूसरे का आश्रम में आए जहां साधना होती वहीं पे आश्रम होता है साधना ही नहीं हो रही किसी प्रकार की को, न ज्ञान न भक्ति न उपासना और कुछ नहीं हो सिर्फ आश्रम का नेम प्लेट लगाने से तो थोड़ा कुछ हो जाता है देखो सबरी आश्रम आ गए भगवान आ गए और लेकिन वो सोचने लगी कि वो कैसे आ गए तो मैंने तो कोई साधना नहीं की मुझमे तो कोई योग्यता नहीं है तो कहा गुरु के वचन समूह तो कहा इसका सारा श्रेय गुरु को जाता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो आएंगे और वो आ गए ऐसे हम भक्त बन जाए और उनकी भक्ति से भगवान इतने प्रभावित हो गए कि भगवान ने उनको भक्ति का वरदान दे दिया हमारे लिए भक्ति का उपदेश कर दिया और असंक्षेप में बिल्कुल संक्षेप में भगवान ने शबरी जी को जो कहा और वही उपदेश उसके द्वारा हम भगवान के भक्त बन सकते हैं फिर से मैं दोहरा दूं, भगवान भगवान क्या है? वो तो ईश्वर है, है उनका जीवन जो है वो धर्म है और उनके सारे साथी उनके भक्त हैं, सेवक हैं। अब हमको तो बस उनके भक्त सेवक बन जाना चाहिए और वो कैसे होता है तो सुनिए तुलसीदास जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुन गण करी कपट तजान तो बोले कि भक्त बनना है तो पहले क्या करो ले प्रथम भगति संतन कर संगा सबसे बढ़िया बात है कि संतों का संग करो अरे भाई आप कोई निर्धन व्यक्ति है उसको धन चाहिए हा? और अनादर निर्धन के पास जाएगा तो क्या मिलेगा उसको एक गरीब दूसरे गरीब के पास है एक भिकारी दूसरे भिखारी के पास है वो बोलेंगे चलो हम दोनों मिलके जाएंगे आप मांगने हैं नहीं क्या मिलेगा अरे अज्ञानी है और दूसरे अज्ञानी के पास जाएगा तो ज्ञान थोड़ी मिलने वाला है। अरे जिनके हृदय में भगवान का प्रेम लहरा रहा है हाँ? सागर लहरा रहा है जिनके पास वही धन है उनके पास जाओ तो प्रथम भगती संतन कर संग सत्संग करो उससे क्या है आपको भगवान की कथा सुनने को मिलेगी दूसरी रति ममक कथा प्रसंग और दूसरी क्या है भगवान की जो कथा आप संतों से सुनते हैं उनमें आप रमन करो तो पहले कहा श्रवण फिर कहा रमन हा? दूसरी रति मथा प्रसंग फिर तीसरी वक्त क्या है गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान देखो हम अलग अलग अलग संतों से सुनते रहेंगे हो सकता है किसी एक संत के लिए हमारे हृदय में गुरु का भाव प्रकट हो जाए है ना जैसे तो लोगों के मन में प्रेम होता है सत्संग के लिए लेकिन सबके लिए गुरु का भाव आज ऐसा जरूरी नहीं है किसी के लिए ऐसा लगता है कि ये तो मेरे गुरु है इनसे मैं सीखूं, तो गुरु गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति और तीसरी भक्ति क्या है तो अपने गुरु के चरण कम की सेवा करना अमान माने अभिमान छोड़कर निर्भिमान भगवान शंकराचार्य लिखते देखते गुरुचरणाम निर्भर भक्त मनश्चे न लग्नम गुरोरंग्री पद में तथक् किम तथक् किम यदि आपका मन अपने गुरु के चरण कमलों में नहीं लगता है तो क्या फायदा आपने दुनिया भर की चीज कमा ली होगी सो वट तो कहा कि तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की भक्ति है तो चौथी भगती मम गुण गई कपट तजी हाँ, और गान और क्या कहते हैं कपट छोड़कर और भगवान के गुणों का आप गान करो देखिए श्रवण जो होता है ना वो अपने कानों से होता है रमण होता है वो मन से होता है और फिर गुणगान होता है वो वाणी से होता है है ना तो वाणी जो है वो कर्मेंद्रीय है श्रवण है वो ज्ञानेन्द्रिय है और मन तो अंतकरण है इसका अर्थ क्या हुआ कि अपनी जो ज्ञानेंद्रियां है कर्मेंद्रियां है माने सेवा भी होगी गुरु की वो भी तो हाथों से होगी वहां पे तो कर्मेंद्रियों को तो सेवा में लगा दिया वाणी को गुणगान में लगा दिया कानों को श्रवण में लगा दिया मन को भगवान में रमण में लगा दिया फिर क्या हुआ फिर कहा कि चार भक्ति तो हो गई <laughs> कितनी जल्दी जल्दी हो गए <laughs> पंचम भजन सुभेद प्रकाश मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुभेद प्रकाश छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव समोहिमय जग देखा मोते संत अधिक कर लेका आठव जथा लाभ संतोषा सपनों नहीं देख पर दोषा नवम सरल सब सन छलना मम भरोसही हर शन दीना भक्ति हो गई बोले पांचवी भक्ति क्या है तो देखो एक होता है भगवान के बहुत सारे गुणगान कीर्तन भजन हम सुनते हैं उनका गान करते हैं अब आवश्यकता क्या है अपने मन को एकाग्र करने की अब इसमें एकाग्र करने के लिए क्या करना कि भगवान के किसी एक नाम का या मंत्र का जप करना दृढ़ विश्वास के साथ तो देखो आप है ना भगवान की स्तुति गान गाने में आपका मन जल्दी लग जाएगा लेकिन केवल एक नाम का एक जप माला के साथ निरंतर तो जप करने के लिए कहा जाएगा तो बड़ा कठिन होगा वो लेकिन अब एकाग्र करो मन को मंत्र जाप मृढ़ विश्वास और शबरी जी तो उसका साक्षात उदाहरण है उन्होंने एक नाम जो उनको दिया था उसका जप कैसे किया कि साक्षात भगवान भी आ गए मंत्र जाप जापढ़ विश्वास पंचम भजन पांचवी भक्ति हो गई और ये छठी क्या है छठ दम शील विरति कर्मा, बोले छठी भक्ति ये है कि अपने अपने मन को ये सांसारिक कर्मों से जरा हटाते चले जाओ लेकिन जो समय है उसको निरत निरंतर सज्जन धर्म जो आध्यात्मिक साधना है उसमें मन लगाओ लौकिक व्यावहारिक कर्म करने तो पड़ेंगे लेकिन उसको कम करो कम करो कम करो अब जैसे समाज में रहने वाले लोग हैं उनको कभी कभी ये जो विवाह वगैरह होते हैं हमारे रिसेप्शन में जाना पड़ता है तो जाओ लेकिन जाओ वहां पे घंटों तक वहां पे रहने की क्या जरूरत है आपको जैसे वेडिंग रिसेप्शन है वहां पे जाओ कोई भेंट दे दी वहां पे जाके वो जो वर वधु है दूल्हा दुल्हन है ये नव दंपत्ति है उनको आप जरा अभिनन्दन कर दो कुछ दे दो खाना ही है तो थोड़ा सा आइसक्रीम खा लो और वहां से निकलो लेकिन उसके बाद खड़े रखे हैं प्लेट हाथ में रखे ग्लास हाथ में लेके घूम रहे, रहे हैं इसके साथ बात करे उसके साथ बात करे दुनिया भर की बातें उसका कोई मतलब वहां पर कुछ नहीं है इतने देर लगने दे की क्या जरूरत है अरे कोई शादी में जाने की तो बात छोड़ो कोई को 60-70 साल की आयु में अपनी शादी करने के लिए तैयार रहते है अरे तो बोले कि आप आप तुमको क्या जरूरत है वहां पर बोले नहीं कंपनी चाहिए कंपनी आई एमिंग कंपनी अरे कंपनी चाहिए तो भगवान की कंपनी क्यों नहीं ढूंढते अभी भी शादी का मेरे को तो सोचते रहे छठी भक्ति क्या होती है कि छठ दमशील रती बहुत सांसारिक कर्मों से अपने को थोड़ा हटा दे और आध्यात्मिक साधना में ज्यादा समय लगाओ फिर क्या हो जाएगा यदि कोई आदमी ऐसा करते चला जाएगा ना छठी भक्ति तक आ जाएगा तो सात अवसमो मय जग देखा तो फिर क्या होगा उसको पूरा जगत जो है दिव्य रूप में दिखाई देने लगेगा भगवत रूप में दिखा देगा गीताजी में कहा वासुदेव सर्ववीति सब आत्मा सुलसीदास राम मैं सब जगजानी करो प्रणाम झूर जुग पानी कि मुझे तो पूरा जगत है अभी सीताराम मैं दिखाने देने लगा तो सातवी भक्ति फिर ऐसी हो जाती है कि सर्वत्र भगवत दर्शन हो लगता है पूरी सृष्टि जो है भगवान मई दिखाई देती है और फिर आठवीं भक्ति आठव जथा लाभ संतोष है तो फिर ऐसे व्यक्ति को कोई इच्छा कामना कुछ नहीं जहां तक उसके व्यावहारिक जीवन है और जो कुछ मैं भूख लगी उस समय एक रोटी मिल गई बस तो इनफ उसको फिर किसी चीज की कोई यदि इच्छा लाभ असंतुष्ट ये कोई क्रेविंग नहीं ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए ना चाहिए सब कुछ नहीं मिल गया बस ठीक है हुँ? लाभ संतोष की बात बोलिया कही कि सपने पर दोषा और सपने में भी दूसरे का दोष वहां पर वो देखता नहीं है एक आदमी ने कहा मैं देखता थोड़ी हूँ दिखते हैं सारे दूसरे के दोष मुझे दिखते रहते मैं देखता नहीं हूँ चलो वहां पे आपने दोष देख भी लिया तो उसका कम चिंतन तो मत करो अभी इस समय वर्तमान जो आप देखेंगे न्यूज़पेपर जो भरा हुआ है वो एक आदमी दूसरे की निंदा कर रहा है कि तू बड़ा भ्रष्ट आदमी है वो कहता है तू तो और मुझसे ज्यादा भ्रष्ट है और वो एक दूसरे नहीं मुझसे ज्यादा नहीं मैं तो दूध का दुहला हुआ हूँ तू सारी गंदगी से उसमें भरा हुआ है एक दूसरे को चलते जा रहे वहां पर सपने नहीं देखे देखो ये वाक्य बड़ा सुंदर है इससे एक बात पता लगती है कि हमारा मन निर्मल हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता लगे बुरे सपने में भी किसी का दोष नहीं दिखता है जब हमारा सपना भी निर्मल हो जाता है तब सभी अपना मन निर्मल हो सपने में नहीं देखे पर दोष हाँ अपने किसी का दोष नहीं देखना चिंतन नहीं करना और उसका अर्थ है ये हुआ यदि दोष देखना ही है तो अपना देखो ना वो इतने क्या कम है वहां पे तो ऐसा कहा जाता है ना जब हम एक आदमी को एक उंगली चाहते थे कि तू ऐसा है तो तीन चार उंगलियां तो अपनी ओर दिखाती हैं और फिर तीन गुना तो हमारे में है में। तो जो किसी एक को दोष देते हैं तो आठ वथा लाभ संतोष सपने देखा पर दोषा नवम सरल सबसन छा मम भरोस हर शन दीना और वो कैसा है नवी भक्ति क्या है सबके साथ सरल है इसका अर्थ क्या हो मालूम है देखो दुनिया में एक ऐसे विचित्र प्रकार के लोग होते हैं एक ऐसे व्यक्ति होते हैं दे रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, दूसरे होते हैं दे सस्पेक्ट एवरीबॉडी। तो इसमें एक आदमी ये सोच के चलता है कि दुनिया में सब लोग अच्छे हैं उसके मन में ऐसे भाव होता है कि सब लोग अच्छे हैं और दूसरा धन एक भी अच्छा आदमी नहीं है इसीलिए महाभारत में आता है कि युधिष्ठिर को एक भी बुरा आदमी दिखाई नहीं दिया और दुर्योधन को एक भी आदमी अच्छा दिखाई नहीं दिया ऐसा कहा जाता है अब ये भी कोई बात नहीं नवम सरल सब छल किसी के साथ छल नहीं और मम भरोसा केवल भगवान के ऊपर पूरा भरोसा उनके ऊपर पूरा आश्रय हर्ष नदीना दुनिया की चीज कोई मिल जाए तो बहुत ज्यादा हर्षित होने की जरूरत नहीं है और जरा कुछ हो जाए तो दीन रोने की भी जरूरत कोई नहीं है आदरा मन में समता रखो अपना मन भगवान में लगा के रखो ये है भक्ति क्या सुंदर सब बात बता दी तो सत्संग से ही प्रारंभ होता है न? और सत्संग में रमण होता रहता है तो यह जो राम नाम है वही सबको भक्ति देने वाला है इसलिए अब अंत में हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं और आज की कथा यहाँ पर समाप्त रहते हैं। ये तो विषय बड़ा ही सुंदर है चलते ही रह जा सकता है राम नाम तारकम सदा जपोरे सदा जपोरे सदा भजोरे राम नाम तारकम सदा जपोरे यहाँ पर कहा राम नाम तारकम सदा जपोरे इसलिए हम केवल राम नाम का स्मरण करेंगे Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Zor se gaao Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram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 श्यामचंद्र की पवन सुत हनुम उमे बोलो वाई सब सन्दन की सद्गुनाथ महाराज की ओ पूमद पूर्णमिद पूर्णम पूर्णा पूर्ण उदचते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण ओम शांति शांति शांति हरि ओ नमः हरि परम श्रुधि महाराज आपकी कथा प्रभाव से सबको आप मुक्त कर दिया मैं आज कैसे धीरे धीरे सत्संग से शुरू करके एक एक सीढ़ी चढ़ के भक्ति के पराकाश में कैसे पहुंचना अंत में नवम सीढ़ी तक जो पहुंचेगा उसका क्या स्थिति होगा मन के क्या परिवर्तन आएगा बहुत ही सरल सहज भाषा में हम लोग बताया बहुत सबको आनंद दिया श्री रामकृष्ण देव भी हमेशा साधु संघ सत्संग की महिमा हमेशा कहते थे और महाराजा सार, महाशारदा देवी जीवन की भी यही विशेषता किसी को दोष नहीं देखना इसलिए कई कई उनके सेविका भी बहुत ही गुस्सा करते आपके बारे में आके कुछ शिकायत करना कोई फायदा नहीं है क्यों आप तो किसी तरह किसी का दोष नहीं देख सकते हैं माँ उनके कहा क्या करू ये जगत में दोष देखने वाले की तो कमती नहीं है मैं थोड़ा अलग हूँ इससे क्या दुखी क्या दुखो न क्या है कहा था सीरे ये सब सब संत की परंपरा सब महापषु एक ही कहते हैं हम सब विभिन्न जगह से जैसे मधुमक्खी विभिन्न जगह से मधु संग्रह कर रहा है इसलिए आज भी थोड़ा हम लोग सब संग्रह कर लिया महाराज की एकता सुन के सुनके मैं आशा रखता हूँ महाराज पुनः हम लोग बीच में आएंगे किसी समय थोड़ा ज्यादा से ज्यादा भी समय भी देंगे यही प्रार्थना से मैं यहाँ वाणी विराम देता हूँ जय श्री गुरु महाराज की जय जय महामाई की जय जय स्वामी जी महाराज की जय श्री सदगुरू महादेव की जय